शकरचार्येश्यौ ओम भगवत ईश्वर गुरात्मे व्यव बदिहा दो नंबर श्लोक का तो कुछ विचार हुआ जिसमें साधक के मन में ये भावना होनी चाहिए मैं मनुष्य हूं ऐसा भाव को त्याग दे क्योंकि स्तृति बोलती है अस्थूलम अनणु अहर स्वम अदीर्घम इत्यादि स्तुति है आत्मा के बारे में बतलाने वाली स्थिति न वो स्थूल है न सूक्ष्म है कुछ भी कहा नहीं जा सकता आत्मा ऐसा है माना जो स्थूलादि पदार्थ हमारे सामने है यह आत्मा नहीं है इसमें जो आत्माबुद्धि हो रही है इसको त्याग दे अपने मनोभाव ऐसा बनाए कि केवल सारा जगत शरीर से लेकर के जहां तक जगत का संबंध है सब सभी कल्पित है आत्मा में जैसे स्वप्न अवस्था में हमारे पास कुछ भी नहीं होता फिर भी सब कुछ होता है अनुकल्पित पदार्थों तो, वैसे जागृत हुई है ये भाव बनाए और अपने आप में इसको दृष्टान्त के द्वारा समझे सदैव सौम्य दमग्रे आशीत ऐसा स्मृति ने कहा मैंने सृष्टि के विषय में जब जब जहां भी वेद में यदि सृष्टि का प्रतिपादन कहीं होता है तो उस आत्मा से ही सृष्टि बताते हैं सारे वाक्य तस्माद्य तस्माद् आत्मन आकाशा सम्भूत सृष्टि वाक्य जहां भी है सदैव सौम्य आशीत जब सृष्टि का प्रकरण आता है सृष्टि के पूर्व अवस्था में एक ही आत्मतत्व सद आत्मतत्व था बाद में ये सृष्टि बनी तो माने रज्जू में सर्प भाषण के पूर्वावस्था में एक रज्जू ही होती है तो हमारे अज्ञान के कारण वहां सर्प बुद्धि हो जाती है सर्प पैदा हो जाता है तत्कालिक सर्प पैदा हुआ मानते हैं किंतु वास्तव में सर्प नहीं होता इसी प्रकार सारे सृष्टि वाक्य यही दिखाते हैं सृष्टि के पूर्वावस्था में वे सत्य आत्मा का ही प्रतिपादन करते हैं इसमें विश्वास हो तो सृष्टि के पहले वही था तो उसी में आरोपित है जगत यह समझ रहा है जैसे सोने में आरोपित होता है आभूषण आभूषण नाम के कोई चीज नहीं होता होता सोना वहां वैसे ही जैसे मिट्टी में आरोपित होते हैं मिट्टी के पात्र जो भी मिट्टी के पात्र बनाए जाते हैं वो मिट्टी से अतिरिक्त तो कुछ है नहीं मिट्टी है वो तो आरोप कार्य जो होता है केवल मिथ्या बाचार मान विकार उन्मधर्म स्थिति का आधार ले लोहे के बने जितने भी औजार होते हैं लोहे से अतिरिक्त नहीं होते लोहा ही होता वो वैसे ही ये त्रिपन नंबर में कहा था मैंने जगत में मृषात्व बुद्धि कैसे लाना मृत कार्यम घटादि घटादी घटादि घटादी पदार्थ जो भी आपके सामने दिखाई देते हैं मिट्टी के बने जित के पाद्रे वो तो मिट्टी के कार्य है और मिट्टी बाध रही है वो मिट्टी से अतिरिक्त नहीं है वैसे ही यहां सृष्टि वाक्य में जगत के बारे में जब दिखाई पड़ते हैं वाक्य तो सत आत्मा की चर्चा होती है तो वो सत्य कल्पित जगत सदरूप ही है उससे अतिरिक्त नहीं है ऐसी बुद्धि माने जगत नाम केवल हम शब्द प्रयोग करते हैं वस्तु नहीं मिलता माने परमात्मा आत्म रूप माने माया विशिष्ट अवस्था में सृष्टि करने वाला सबल ब्रह्म जो बोलते हैं सबल ब्रह्मरूप है ऐसा समझ है। क्योंकि उस सत्य परे कोई भी तत्व सत्य तत्व कोई भी नहीं एक आत्मा ही सत्य होता है जागृत स्वप्न सुशुक्ति आदि में घूम करके देखा विषयों का अभाव हो जाता है हमारी क्षक्ता रहती है जिस जागृत में अभी हम इंद्रियों के द्वारा विषय आर्जन कर रहे हैं तो ये जो विषय रहेंगे ना विषय को ग्रहण करने वाला इंद्रियां रहेगी स्वप्न में ना ये शरीर रहेगा स्वप्न में दूसरा ही होता है ये नहीं होता कंतु हमारी क्षक्ता होती है वहां में सुसुप्ति में कोई भी विषय नहीं होता सबका अभाव होता है फिर भी हमारी क्षक्ता होती है तो इस तरह से विषयों को कल्पित समझना उस आत्मतत्व में दृढ़वती करना तो दृष्टांत दिया कि जैसे माने अगर वो जगत नहीं है तो दिखता कैसे एक प्रश्न आएगा अर्थक्रियाकारिता है यहां अभी जैसे बारिश हो रही है मकान के भीतर बैठे तो ठीक है बाहर हो तो भीग जाते अर्थक्रियाकारिता है तो कि नहीं है कैसे कहेंगे? कहते हैं जैसे स्वप्न में होता है निद्रा के कारण स्वप्न में पदार्थ भाजते हैं जब जग जाते हैं तो आपके वहां मृषात्व बुद्धि आ जाती झूठा ही था स्वप्न में कोई राजा बना हो तो दूसरे दिन का अधिकार मिलेगा उस पर राजने का नहीं मिलता झूठा होता है चाहे कोई राजा भिखारी भी बन गया हो स्वप्न में तो भिखारी करके कोई उसको निकालेंगे नहीं गद्दी से बाहर नहीं करेंगे स्वप्न में जो कुछ भी होता है चाहे राजा बने चाहे रंग बने कोई भी बने जबते ही समझता है वो झूठा था बिरसा मे झूठा न होते हुए भाषण वैसे ही जागृत गा दिया जागृत में उससे कोई अतिरिक्त नहीं क्यों जब हम स्वप्न में जाते हैं ये खो जाता है और यहां आते हैं तो वो खोता है बराबर है कभी इसका अभाव है कभी उसका अभाव है जब स्वप्न अवस्था में जाते हैं तो जागृतकालीन विषय द्रष्टा आदि सबका अभाव हो जाता है और स्वप्न में जाते हैं तो इसका अभाव यहां आते हैं तो स्वप्नि कार्य का अभाव होता है बराबर है तो जागृत जगत भी मिथ्या है दृश्यत्व है तो इंद्रिय के द्वारा अनुभूति होने से जैसे स्वप्न ऐसा समझ करके इसमें मिथ्या बुद्धि करे तो क्योंकि अज्ञान का कार्य होने से मिथ्या जैसे स्वप्न अज्ञान का कार्य है वो नहीं मिथ्या है वैसे जागृत भी अज्ञान का कार्य है जब तक अज्ञान है तब तक ये विषय भाषण है ऐसा मान करके तो ये शरीर से लेकर के शरीर हो इंद्रिय हो प्राण हो मन बुद्धि ये तो यहां है इससे अतिरिक्त बाह्य जगत में भी जहां आपकी आत्मबुद्धि हो रखी हो उससे आप अपने आप को समेत अलग करें यह आत्मा नहीं है शरीर से मन से बुद्धि से प्राण से इंद्रियों से और बाह्य जगत में जहां जहां आपकी आत्मबुद्धि हो रही है मैं बना हो रही है वहां से अपने को समेटे तो वही ब्रह्मचिंतन कहलाता है ये ब्रह्मचिंतन का प्रकरण चल रहा था देखो हमारा जो स्वरूप है कैसा है कि जो जाति पाति से युक्त हमारा स्वरूप नहीं है जाति पाति से युक्त शरीर होता है ये जाति कोई ब्राह्मण कहलाता है कोई क्षत्रिय कहलाता है कोई दैश्य कोई शूद्र जो भी है हिंदू मुस्लिम आदि क्या है शरीर के धर्म वो शरीर में है वो आत्मा में कोई है हिन्दू मुस्लिम आदि कुछ भी नहीं कहते हैं आत्मा कैसा है उसका स्वरूप बताते हैं और यहां बार बार यही बोलेंगे आत्मनी भाव है अपने आप में वही चिंतन करना यही चिंतन क्या चिंतन है जाति नीति कुल गोत्र दूरगम नाम रूप गुण दोष वर्जितम श विषयाति वर्ति यद ब्रह्म तत्वशी भाव आत्मे जाति कुलग गोत्र म रूप गुण दोष वर्जितम देश काल विषयाति बर्ति यद ब्रह्म तत्वी भाव यात्मी अपने आप में यही भावना बनाए रखे भावना की प्रधानता है एक साधक हो चाहे एक संसारी हो चाहे एक मुक्त पुरुष हो तो क्या है शरीर तो वैसा ही होता है संसारी का स्वरूप चोर टकैर का शरीर भी हाथ पैरा वाला होता है, महात्मा का शरीर भी हाथ पैर वाला है तो शरीर में से कोई भेद दिखता नहीं है तो महात्मा बनने के पहले जो शरीर है वही शरीर आज है तो भेद दिखता नहीं है क्या मनोभाव बदल जाता है इतना ही है एक चोर के मनोभाव और एक महात्मा के मनोभाव में अंतर है तो मन में जो भावना ऐसी भावना बना कैसे ये तो जो आत्मा तत्व बने आत्मा माने हमारा स्वरूप जो हमारा स्वरूप है जाति नीति कुलगोत्र दूरगम जाति से बहुत दूर है यार जो ब्राह्मणवादी जाति आत्मा में नहीं है बहुत दूर है शरीर में है जाति जो ब्राह्मण कुल में पैदा होता है ब्राह्मण गोत्र पैदा कौन होता है शरीर नीति नियम आदि से भी दूर है नियम आदि भी ये इंद्रियों के लिए अंतकरण के लिए शांत करने के लिए नियम कानून बनाए गए जैसे भारत का संविधान वैसे ये खाना ये नहीं खाना ये करना ये नहीं करना सब ये नियम कानून किसके लिए इंद्रियों को सुधारने के लिए है इंद्रिया और हमारे मन उत्सृंखल न हो उसके लिए है सारे नीति जितने भी नीति नित्य नियम नी, आदि जो बनाया गया ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए जो नियम है किसके लिए इंद्रियों के सुधार के लिए है इंद्रिया हमारी विषयाभुख होती है तो उसे निवृत्त करने के लिए है आत्मा के लिए कुछ नहीं है नीति नहीं वहां और कुल गोत्र दुर्गम कुल जो परम्परा जो बोलते हैं उसका पुत्र ये इसका पुत्र ये इसको कुल बोलते हैं परम्परा और गोत्र जो तत्त गोत्र आदि से सबसे दूर अगम दूरम गच्छति दुर्गम अलग है आत्मा दूर है आत्मा तो ये कोई भी नहीं जाते हैं जाति हो चाहे नियं, नित्य नियम आदि हो जो भी नियम लगाया जाता है इंद्रियों के सुधार के लिए मन के सुधार के लिए बुद्धि के सुधार के लिए आत्मा के सुधारना नहीं आत्मा तो सुधरा हुआ है क्या सुधारना उसको ये सब इनको शांत करने के लिए नियम बनाया गया ये करना ये नहीं करना जो पथ्या पथ्य का नियम है ना आपको ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं दो प्रकार के उपदेश होता है एक विधि एक निषेध ये किसके इंद्रियों के सुधार मन के सुधार बुद्धि के सुधार के लिए है आत्मा ते नहीं जाते कुलगोत्र दूरगम कहा कुल से भी दूर है वंश परंपरा में जो आता है शरीर आता है आत्मा नहीं है वंश परम्परा जो धारा चलती है एक के बाद एक पिता बना पुत्र बना फिर पौत्र बना, बना फिर पवत्र बना ये चलता रहता है ये शरीर के है आत्मा के नहीं कुल गोत्रादि भी इससे दूर है आत्मा आत्मा में सुसुक्ति अवस्था में आप होते हैं वहां कौन से आपके पास कौन सा ये जाति पाति का उपान होता कुछ नहीं होता जागृत स्वप्न में शरीर को लेकर कैसे आ रही है नाम रूप गुण दोष वर्जितम कहा नाम देवदत्ता देवदत्तादी नाम नाम होता है ना इस अलग अलग एक नाम इस शरीर का नाम होता है और रूप माने आकार तत्त आकृति मनुष्य का आकार चाहे गहु का आकार भैंस का आकार अलग अलग ढंग के आकार हैं आकार को रूप बोलते हैं ये नाम रूप से रहित है आत्मा का कोई नाम नहीं है नाम शरीर का होता है लोग व्यवहार सिद्धि के लिए नाम रख देते हैं जो भी नाम रखते हैं शरीर का नाम होता है और रूप माने आकार यह आकार भी शरीर में सीमित है आत्मा तक नहीं आकार अगर आत्मा में कोई आकार हो तो सुसुक्ति में समाधि में भी पाना चाहिए आत्मा ऐसा आकार का होता है होता है कुछ नहीं होता हो आत्मा का कोई ऐसा आकार नहीं है ये शरीर के हैं रूप नाम रूप और गुण दोष आदि जितने भी हैं ये मन के धर्म है गुण दोष गुण हो चाहे दोष हो मन के धर्म है किसी के मन में गुण भरा हुआ होता है और किसी के मन में दोष भरा हुआ होता है कि गुण दोष से भी रही आत्मा आत्मा में ना कोई गुण है आत्मा तो निर्गुण है दोष भी नहीं है गुणदोष से रहित है। जब हम मन के डायरे में चलते हैं हमारा व्यवहार अलग अलग ढंग से होता है जब मन के स्थिति में हम चलते हैं तो गुण दोष से युक्त हो जाते हैं और मन से ऊपर की अवस्था में हम रहने लग जाएं, गुण दोष से परे हो जाते हैं गुण दोष का चिंतन मन करता है मनोवृत्ति है यह गुणदोष से रहित है आत्मा माने अब गुणदोष अवस्था में आप हों तो समझना अभी मैं मन के डायरे में हूं अभी मैं अपने आप में नहीं पहुंचा जब हम मन के डायरे में जीते हैं व्यवहार करते हैं तो गुण दोष से होते हैं गुण दोष वर्जीत है आत्मा रहित है लेकिन मोल मिला तो व्यवहार नहीं चलता तो व्यवहार तक आत्मा नहीं आत्मा उसके ऊपर की स्थिति में जाना पड़ेगा आपको लेकिन जब ब्रह्मो तो तो व्यवहार करते तो मोन के साथ ही नहीं शुरू में आप मन के साथ जाएंगे बाद में तो मन का भी दृष्टा बन के रहना आप शुरू में साधन आई है किंतु यही नहीं नौके से पार होना है तो नौके चाहिए किंतु नौके से पार होने के बाद में कोई गांव जाने के लिए नौके की जरूरत नहीं पहले तो आप मन से करेंगे भावना वहीं बनानी है मन में बनानी है किंतु जो विपरीत भावना आपकी बनी हुई है मैं मनुष्य हूं एक पुरुष हूं स्त्री हूं ये भावना है इसको मिटाने के लिए मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं उस भाव बनाना है देश काल विषयाति वर्तीयत यथ मैंने आत्मा जो आत्मा ऐसा है देश काल विषय तीनों से अतिवर्ती है अतिवर्तन करता मैंने संबंध नहीं रखता तीनों के घेरे में नहीं आत्मा ऐसा है ना देश इनसे भी अलग है आत्मा कोई देश विशेष को आत्मा समझे काल विशेष को अथवा विषयों को ऐसा नहीं है विषय मानी पांच विषय सामने हैं रूप रस रूप्रस गंधस्पर्श इनसे अतिवर्तन करने वाला माने अतिक्रमण करता है आत्मा देश काल के घेरे में नहीं आत्मा जब आप मनोराज्य में होते हैं तभी देश काल आदि की चिंतन करते हैं ये मन त की सीमित है सारे ही है। मन नहीं है तो कुछ नहीं है ब्रह्म तत्व अशी भाव तत्व अशी ब्रह्म वही तुम हो ब्रह्म ऐसे जो ब्रह्म का स्वरूप बताया तुम वही हो आप माव है अपने मन में यही भावना बनाओ मैं ऐसा हूँ मेरे में कोई जाति नहीं नीति नहीं कुल नहीं गोत्र मेरे में माने शरीर को लेकर के मेरे में जाति पाति नहीं ऐसा नहीं होगा नहीं तो बिगड़ जाएगा माता शरीर से ऊपर उठा करके तब बोलना तब ये मन में भावना बनाना शरीर को लेकर ही चलेंगे कि मेरे में कोई जाति पाति नहीं कुछ नहीं ऐसा कहा है तब तो गड़बड़ हो जाए और नास्तिक होने की संभावना हो जाएगी तो धर्मा दर्मे से परे है कुछ भी कर लो किंतु तो शरीर से अपने को पहले ऊपर उठाओ उठो तब ये भावना बनाओ शरीर के साथ चिपटेन अवस्था में भावना नहीं होगी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला तो ये ब्रह्म तत्वसी भावयात्मि भाव यह लोट लकार का प्रयोग किया आत्मनी भावया अपने आप में ऐसी भावना बनाओ है शरीर आदि से दूर हूं ऐसा तब शांति अगर शांति चाहोगे तो यही है शरीर के घेरे में रहते रहते शांति मिलना संभव नहीं है इससे ऊपर होना पड़ेगा आगे कल बाग गोचर गोचरम विमलबोध चक्षुष शुद्धचिदनमना वस्तु यद ब्रह्म तत्वि भावयाम सकल बाघ <बार्णाद> गोचरम <icaniral> गोचरम विमल बोध चक्षुष <delicious mute> शुद्ध चिदन मना वस्तु यद ब्रह्म तत्वी भाव यात्म पर है प्रकृति से पर है प्रकृति शरीर आदि प्रकृति का जो कार्य है और इसके कारण जिससे शरीर बना इसका जो उपादान का मेटीरियल जो होगा वो प्रकृति उससे परे है तो शरीर से परे हो ही जाएगा जब कारण से परे होगा तो कार्य से परे हो तो ही जाएगा जो मिट्टी से भिन्न होगा वो घड़ से भिन्न होगा कि नहीं होगा जो मिट्टी से अतिरिक्त तो होगा वो घड़ से भिन्न होगा कि नहीं होगा होगा तो जब कारण से ही भिन्न है मिट्टी से तो कार्य से तो भिन्न होगा ही होगा तो यथ परम कहा प्रकृति से जो परे है प्रकृति से अलग है जो तत्व आत्मतत्व ये तो प्रकृति के कार्य में है ये शरीर आदि तो प्रकृति से जो परे है सकल बाग अगोचरम कहते हैं जितने भी वाणी का प्रयोग होता है शास्त्रीय वाणी हो चाहे लौकिक वाणी हो दो प्रकार के बाणी हम व्यवहार करते हैं कभी शास्त्रीय वाणी का प्रयोग करते हैं कभी लौकिक वाणी का प्रयोग करते हैं तो ये सभी बाणियों का माने सकल बाग का अगोचर है अविषय है किसी भी शब्द से उसको कहा नहीं जा सकता ऐसा है वह आत्मा किसी भी शब्द का विषय नहीं सकल भाग अगोचरम कहा जितने भी बाणी का हम प्रयोग करते हैं चाहे शास्त्रीय लौकिक वाणी या शास्त्रीय वाणी दो प्रकार के वाणी का हम प्रयोग करते हैं बागवानी वाणी तो संपूर्ण वाणी का जो अगोचर है विषय अविषय है विषय नहीं होता क्यों वाणी जिसकी सत्ता से बोल पाती है उसको बाणी कैसी विषय बनाएगी आत्मा ऐसा है और गोचरम विमल बोध चक्षुषा कहते देखो वाणी का विषय नहीं माने कोई इंद्रियों का विषय नहीं ऐसा अर्थ आता है इसका आगे कहते हैं गोचरम दिवल बोध चक्षुषा दिवल बोध चक्षुषा माने विमल ज्ञान स्वच्छ ज्ञान रूपी जो चक्षु होगा जिसके पास ज्ञान रूपी चक्षु ये चक्षु नहीं इसे आत्मा नहीं दिखेगा ये तो संसार के विषय को देखने के लिए है ये चरम चक्षु है तो विमल बोध चक्षुषा गोचरम का विषय होता है आत्मा कहते हैं आत्माकार वृत्ति भी तो आप ही बनाएगा कौन बनाएगा ये मन बनाएगा तो विमलबोध चक्षुषा गोचरम जो शुद्ध जो ज्ञान है विमल ज्ञान शुद्ध ज्ञान रूपी जो चक्षु है उसका विषय होता है जैसे आप मनुष्याकार वृत्ति में कभी होते हैं तो कभी कभी आत्माकार वृत्ति में भी आप ही होते हैं तो आत्माकार वृत्ति भी तो मनबुई बनाना है तो विमलबोध चक्षुषा गोचरम का जो स्वच्छ ज्ञान रूपी चक्षु निर्मल जो ज्ञान रूपी चक्षु है उसका विषय होता है ज्ञान रूपी चक्ष का विषय होता है ऐसा आत्मतत्व है जैसे हम कभी मैं मनुष्य हूं ये भाव में होते हैं तो कभी सच्चिदान आत्मा हूं यह भावना भी कभी कभी होती है टिकती नहीं अलग बात है ऐसा विषय होता है शुद्ध चिद घनम अनादिवस्तुयत जो शुद्ध है चेत चिद है जैसे नमक की डल्ली को लवण घन बोलते हैं माने चारों तरफ नमक ही नमक खारापना पाया जाता है उसमें भीतर हो बाहर हो फोड़ो चाटो कुछ भी कहीं से भी चाटो खारापन उसको लवण घन कहते इसी प्रकार यह आत्मा कैसा है शुद्ध चित घन शुद्ध चेतन का घन माने जहां से भी देखेंगे आत्मा का विचार में विचार दृष्टि से देखें तो चेतनी चेतन ही चेतन तत्व तो पाया जाता है जड़ अंश नहीं पाया जाता शुद्ध चित घनम अनादि वस्तु और कब आत्मा की उत्पत्ति कब से कहते अनादि है इसकी उत्पत्ति नहीं बताई जा सकती आत्मा की अनादिकाल से चल रहा चल रहा चल रहा या ऐसा जो ब्रह्म है तत्व अशी त्व तत् तुम वही हो तुम वही ब्रह्म हो ये देह गेहादि वाले नहीं हो इससे जो पृथक हो जाओ ये बोलना है तत्त्वम असि, भाव या आत्मनी आत्मनी माने मन मन में ऐसा भावना करो मैं ऐसा शुद्ध चिद आत्मा हूं ऐसा भावना बनाओ या आत्मा सवाल कर तो मन मन में वृत्ति बना नहीं आपने आत्मनी भाव अपने आप में ऐसी भावना बनाओ आगे षण भी उर्मि भी अयोगी योगी हृद भावित न करणर्भिभावित बुद्ध्य मन बदूदभूति यद ब्रह्मतमी भावयात्म षड्वीर्मगि योगी हृद भावित न करणिभावित बुद्धिभूति ब्रह्म तत्वी भाव यात्म साधक के मन में यही होना चाहिए भावनाष् भी उर्मी भीर अयोगी माने अस्पर्शी योगा माने संबंध और अयोग माने असंबंध छह उर्मी के साथ इसका कोई संबंध नहीं उर्मी उसको कहते हैं कभी आए कभी जाए आने जाने वाले को उर्मी कहते हैं जैसे समुद्र के जो तरंग होता है ना उसका भी उर्मी नाम होता है लहर आना जाना करने वाले छह चीज हमारे पास आते जाते रहते हैं आते हैं जाते हैं जन्म मरण आते जाते रहते हैं अभी जन्म है कुछ काल के बाद मरण होगा ये दो उर्मी हो गए एक जन्म रूबी लहर आया फिर चला गया मरण रूबी लहर आएगा आगे ये थूल शरीर का धर्म होता है ये दो उर्मी कहलाते हैं जन्म मरण और सुख दुख कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है ये भी तरंग जैसा है ठीक का नहीं जैसे जल का तरंग आता है तो जाता भी है एक व्यक्ति खिलखिला करके हंसता है सुख का लहर आया हुआ है उसके थोड़ी देर के बाद हमें रोने भी लगता है वो तो चला गया आया गया आया ऐसे चलते हैं ये जन्म मरण एक ये दो उर्मी हो गए एक जन्म जन्मरूपी उर्मी लहर पूर्वी माने लहर आने जाने वाले को लहर बोलते हैं जैसे समुद्र का लहर आता ही नहीं है वापस भी हो जाता है चला जाता है वैसे ही जन्म मरण एक फूल शरीर का में माने धर्म माना जाता है सुख दुख मन के लहर है वो जब तक मन होगा एक न एक लहर आता रहेगा कभी सुखाकार मृत्यु बनेगी कभी दुखाकार वृत्ति बनेगी सुख आया चला गया दुख भी आया चला गया ऐसे होता है अभी रो रहा है किसी निमित्त से थोड़ी देर के बाद में भूल भाल जाता है फिर हंसने भी लगता है माना सुख का लहर आ जाता है वहां ऐसे ही चलता है ये दो उर्मी मन के हैं उर्मी माने लहर परंग और क्षुदा पिपासा लहर आता है भूख लगती है प्यास लगती है प्राण के धर्म होते हैं ये उर्मी भूख प्यास ये छह उर्मी से अतिरिक्त है आत्मा आत्मा में न जन्म मरण है माना स्थूल शरीर का धर्म नहीं न मन का धर्म जो सुख दुख वो आत्मा में नहीं है मन विषयजन्य सुख शुक, आत्मा सुखरूप एव अलग चीज है विषयजन्य सुख विषयजन्य दुख आत्मा में नहीं है विषयजन्य सुख दुख जब तक हमारा इंद्रियों का और मन का संबंध होता है तब तक होता है देखा जागृत में हम सुख दुख के शिकारी बन जाते हैं शिकार में हो जाते हैं घेरे में आ जाते हैं क्यों इंद्रिय है मन है विषयों के साथ संबंध हो रहा है इष्ट विषय संबंध हो गया तो सुख होता है अनिष्ट विषय संबंध होगा तो दुख होता है ये चलता है स्वप्न में भी कल्पित इंद्रिया है मन है तो वहां भी विषय कल्पित हो जाते हैं वैसे सुख दुख के दायरे में हम जीते हैं माने मन और इंद्रियों का जब तक संबंध है तब तक सुख दुख होता है ये देखा कहा जागृत और स्वप्न और इंद्रिय मन का संबंध जब कट जाता है तो सुख दुख नहीं होता ये भी हमने अनुभव किया है कहाँ देखा सुसुप्ति में देखा जब गाढ़ निद्रा में हम होते हैं जब मन नहीं है इंद्रियां नहीं है ना सुख भी नहीं दुख भी नहीं मैंने सुख वहाँ है स्वरूप सुख है सुसुप्ति का विषय जन्य सुख नहीं है वहाँ खा करके पी करके सो करके सुख नहीं मिलता सुसुप्ति वो तो अपना स्वरूप सुख क्यों अनुभूति है उर्मी से कहते हैं सड़भीर उर्मी अयोगी छह उर्मी के द्वारा सम्बन्ध करने वाला होता छह उर्मी यही लहर तरंग आते हैं जाते हैं शरीर का उर्मी लहर होते हैं जन्म मरण मन का लहर होते हैं सुख दुख और प्राण का होते हैं क्षुदा पिपाशा खाने पीने वाला लहर खाना भी हमेशा नहीं होता थोड़ी देर खाता है तृप्ति हो जाती है चली गई फिर फिर बाद में आ जाता है वो लहर फिर भूख लगती है फिर प्यास तो ईश्वर उर्मी से रहित तो आत्मा है आत्मा में छह उर्मी धर्म ये छह धर्म नहीं है जहाँ छह धर्म दिखते हैं ये छे वो आत्मा नहीं है माने शरीर आत्मा नहीं है मन आत्मा नहीं है और प्राण भी आत्मा नहीं है ऐसा सिद्ध होता है सड़ उर्मी अयोगी ही योगी का अर्थ संबंधी और अयोगी माने असंबंधी छह उर्मी के साथ कोई संबंध नहीं इसका कहाँ देखा सुसुप्ति में देखा आत्मा तो है वहां न वहां जन्मवरण की अनुभूति होती है सुसुप्ति अवस्था में देखा है ना आत्मा को अनुभव किया है न वहां भोग प्यास का अनुभव न सुख दुख का अनुभव ये छे उर्मी से आत्मा अतिरिक्त है और कहते हैं योगी हृदय भावितम कहते हैं योगी माने जो साधक होते हैं उसको योगी समझ रहा है यहाँ साधक के हृदय में वो स्फूरित होता है वापस साधक पुरुष के हृदय में मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं ऐसी भावना बनती है योगी हृदय भावितम योगी के हृदय में जो प्रकाशित होता है वो आत्माकार दृष्टि में होते हैं योगी लोग योगी माने साधक ऐसे साधक लोगों के हृदय में प्रकाशित होने वाला तत्व है वो न करणर विभावितम इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित नहीं होता इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित नहीं होता आत्मा माने देख करके आत्मा दिख जाए ज्ञान रूपी आंख से तो देखेगा किंतु इस आंख से नहीं दिख रहा इस आंख से जो जो देखा जाता है वह आत्मा नहीं होता करण न विभावितम करण माने इंद्रिया इंद्रियों के द्वारा जो प्रकाशित नहीं होता इंद्रियों का गम में नहीं है वो इंद्रिया का विषय नहीं बनता ये इंद्रियां तो बाहर के विषयों को ग्रहण करने के लिए बनाया गया है बाहर का जो सौंदर्य का ग्रहण करेगा चक्षु खट्टा मीठा का ग्रहण करने वाला रसना बाहर के विषय हैं सारे ये और गंध सुगंध दुर्गंध का ग्रहण करने के लिए ये ग्रहण है बाहर है वो उनके ग्रहण के लिए है ये आत्मा में नहीं है सब और सुखद स्पर्श अथवा दुखद स्पर्श दो प्रकार के हम स्पर्श का अनुभव करते हैं स्पर्श का कभी हमें सुख मिलता है किसी के साथ स्पर्श करके आनंद होता है और किसी के साथ स्पर्श होने पर दुख आ जाता है हमारा जो इष्ट होगा जहां इष्ट बुद्धि बनी हो उसके स्पर्श से आनंद मिलता है सुख होता है और जो अनिष्ट होगा उसके साथ संबंध होगा दुख होता है। ऐसा है याद तो सड़ उर्मी भीड़ अयोगी आयो, यह आत्मतत्व तो, हरिओम आय यह आत्मतत्व तो ऐसा तो है छह उर्मी के द्वारा संबंधित नहीं है माना भूख प्यास जन्म मरण शुदा पिपाषा से रहित है योगी हृदय भावितम कहा योगी के योगी माने यहां सारक जो सारक के हृदय में जो भावित होता है स्फुरित होता है जैसे एक सामान्य व्यक्ति के मनोवृत्ति होती है एक मनुष्य हो अगर वो पक्का साधक होगा तो उसके मनोवृत्ति होगी मैं सच्चिदानंद हूँ आत्मा हूं उसके जीवन शरीर से ऊपर होता है मनोभाव बदला हुआ होता है और करणर्न विभावितम इंद्रियों के द्वारा जो प्रकाशित नहीं होता ऐसा आत्मतत्व है बुद्धि अवैध्यम अनवध्य भूत यद कहते बुद्धि के द्वारा भी अवेद्य है जानने योग्य नहीं है क्यों बुद्धि के जो जानने वाला तत्व है उसको बुद्धि कैसे जानेगी जैसे लकड़ी को जलाने वाले अग्नि को लकड़ी नहीं जला सकती है और लकड़ी को काटने वाला जो शस्त्र होगा उसको लकड़ी काट नहीं सकती शस्त्र से लकड़ी तो कटती है लकड़ी से शस्त्र नहीं कटेगा ऐसे ही जो बुद्धि के भी ज्ञाता है दृष्टा है उसको बुद्धि कैसे जानेगी बुद्धि नहीं जान सकती बुद्धि अवेद्यम बुद्धि का वेद्य नहीं अवेद्य है अविषय है वो आत्मतत्व अनवैध्य भूतिमत उसमें ऐश्वर्य है आत्मा में कैसा ऐश्वर्य निर्दुष्ट ऐश्वर्य वाला है कोई दुष्टा ऐश्वर्य नहीं आत्मा में अनवध्य भूति अनवध्य भूति है जिसमें भूति माने विभूति ऐश्वर्य निर्दुष्ट ऐश्वर्य है माने सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म बोलते हैं सत्य स्वरूप है सच्चिद आनंद बोलते हैं सत्स्वरूप चित स्वरूप आनंद स्वरूप ऐसा ऐश्वर्य है उसमें कोई दुष्ट ऐश्वर्य नहीं निर्दुष्ट ऐश्वर्य वाला आत्मा है ऐसा यद जो आत्मा जी यद ब्रह्म जो ब्रह्म ऐसा है तत्व सिंह तुम वही हो तुम वही तत्व हो तुम अपने शरीर आदि में मनुष्य भाव आदि को भूल जाओ अपने स्वरूप का ख्याल करो एक बोलता है शास्त्र भाव या आत्मनी वही ब्रह्म भावना अपने में करते रहो मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं कि हर मांस का पुतला मैं नहीं हूं ऐसी भावना बढ़ाते जाएंगे तो एकदम दृढ़ हो जाएगी जिन जिन महापुरुषों ने अगर किया होगा तो भावना को बढ़ाते गए बढ़ाते गए एक दिन वो तदाकार वृत्ति में पहुंच गए शरीर तो वैसे ही रहा पहले जैसा था वैसे पड़ा रहा शरीर बदलता नहीं हाँ कुछ साधक बनने से शरीर में कोई बदलाव नहीं आनी है आना चाहिए मन में बदलाव शरीर तो प्रकृति का अपने ढंग से चलेगा ये इसको कुछ भी नहीं कर सकते आपके साथ साथ भाई अंग क्रिया कुछ है करना पड़ेगा वो अलग विषय है किंतु मुख्य वहां बदलाव मन में होना है शरीर में कुछ नहीं शरीर अपने ढंग से चलेगा ठीक है आगे बोलते हैं ऐसे मन में भावना करो आगे भ्रांति कल्पित जगत कलाश्रय स्वाश्रय चिलक्षण निष्कलृद्धि का जगत्कलाश्रय स्वाश्रदसद विलक्षण निश्क निम ब्रह्म तत्वि अपने आप में ऐसी भावना करो कब तक ये मैं मनुष्य हूं पुरुष हूं स्त्री हूं कब तक इस पचड़े में पड़े रहोगे तो उठो यहां से अपने विचार से अपने को उठाओ कहते हैं प्रांति कल्पित जगत कलाश्रय देखो ये जगत है अज्ञान से कल्पित है जब तक अज्ञान है तब तक जगत भाषता है जैसे रज्जू में सर्प कल्पित होता है किस कारण क्या अज्ञान रज्जू के अज्ञान सर्प बना देता है वैसे ही हमने अपने स्वरूप का ज्ञान यहाँ जगत बना रखा है भ्रांति जगत रूपी जो कला है टुकड़े हैं जगत एक टुकड़ा कई जगत है ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड है अज्ञान के द्वारा कल्पित जगत, जगत रूपी जो कला एक टुकड़ा है उसके आप आश्रय है माने आप अधिष्ठान होते हैं तब वहां जगत की कल्पना होती है जैसे रज्जू होने पर सर्प की कल्पना होगी रज्जू न हो तो सर्प की कल्पना नहीं कर सकते सुक्ति की टुकड़ा हो तो चांदी की कल्पना कर पाएंगे आप अगर सुक्ति का टुकड़ा ही न हो नहीं कर पाएंगे कल्पना के आश्रय आप हैं कल्पित पदार्थ आप नहीं है कल्पना के आप आश्रय हैं एक भ्रांति कल्पित जगत कलाश्रय अज्ञान के द्वारा जो कल्पित जगत है उस जगत रूपी कला का आप आश्रय ऐसा ब्रह्म होता है वो आश्रय होता है अधिष्ठान होता है माने निरधिष्ठान कल्पना नहीं हो पाती है कल्पना करने के लिए कोई जगत चाहिए रसी हो तो सर्प की कल्पना होगी रसी ही न हो तो सर्प की कल्पना नहीं होगी सुक्ति का टुकड़ा हो तो वहां चांदी की कल्पना हो सकती है और टुकड़ा ही न तो हो तो क्या कल्पना करेंगे मरुभूमि हो तो वहां जल की कल्पना हो सकती है मरुभूमि न हो तो नहीं होगी निरधिष्ठान कल्पना नहीं होती है ये जगत कल्पित है इसके अधिष्ठान आप कहते हैं भ्रांति कल्पित जगत कलाश्रय भ्रांति के द्वारा जो कल्पित जगत है जगत रूपी कला अवय टुकड़ा उसके आप आश्रय हो उस भाव में जाओ मैं जगत नहीं हूं जगत का आश्रय हूं ऐसे भाव में जाओ तब शांति मिलेगी स्वाश्रयम तो सदसद विलक्षण कहते हैं जगत तो उसमें आश्रित है आत्मा में मान लेते हैं जगत आत्मा में कल्पित तो होने के कारण आत्मा में आश्रित है आत्मा कहाँ आश्रित, आश्रित है एक प्रश्न आएगा वो कहा रहता है जगत आत्मा में ब्रह्म में है और ब्रह्म कहां रहता है कहते हैं स्वाश्रयम वो अपने आप में प्रतिष्ठित है वो किसी में आश्रित नहीं स्व आश्रय होश स्वाश्रय स्वयं में है अपने में है वो वो तो किसी में आश्रित नहीं है अन्य का आश्रय बनता है किंतु उसका आश्रय कोई नहीं है ऐसा है स्वाश्रय सत सदसद विलक्षण और वो आत्म तत्व तो जो है ना सत जिसको कहा जाता है उससे भी अतिरिक्त है और असत जिसको कहा जाता है उससे भी अतिरिक्त है असत जैसे असत शब्द से लोग में बंधिया पुत्र आदि को कहते हैं शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं होता बंध्या पुत्र शब्द हुआ प्रयोग हुआ किन्तु वहां वस्तु नहीं होता जिसको योग सूत्र में विकल्प बोलते हैं शब्द ज्ञान अनुपाति अर्थ सुनने विकल्प हाँ विकल्प शब्द से बोलते हैं योग सूत्र में उसको शब्द के द्वारा कुछ ज्ञान हुआ जैसा लगता है बंध्या पुत्र ऐसा सुनने पर लगता है कि हाँ पांच औरत की संतान कुछ ज्ञान हुआ जैसा आपको लगता है किन्तु अर्थ नहीं होता विषय नहीं होता बंध्या का पुत्र नहीं होता तो उसी को असत शब्द से बोलते हैं लोग में जो बंदिया पुत्र आदि खरगोश के सिंह जो शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं होता उसको कहते हैं असत और सत माने जो व्यवहारिक जगत में जो भाष रहा है कि पेड़ है पौधा है बंदिया पुत्र में और पेड़ पौधे में अंतर है पुत्र केवल शब्द प्रयोग होता है अर्थ होता ही नहीं विषय होता ही नहीं यहां तो कुछ आया ही है नहीं कर पा रहे हैं तो इसको सत शब्द से लेना और असत से लेना बंद्यापुत्र आदि को ये दोनों से विलक्षण है आत्मा सदअण सत से भी विलक्षण असत से भी विलक्षण माने सत शब्द से सदैव सौम्य धमग्र आश्रित करके जो सत शब्द से आत्मा को लिया जाता है वो सृष्टिकालीन आत्मा की चर्चा है उसके आगे सृष्टि बदलानी है में वो सबल ब्रह्म कहलाता है वो माने उपाधि युक्त आत्मा है माया विशिष्ट अवस्था है वो उसको सत सब शब्द से कहा केवल जो शुद्ध आत्मचेतना आत्मा है उसको सत शब्द का भी विषय नहीं होता सत शब्द का विषय आत्मा को बनाते छांदो में छठे अध्याय में है किंतु वो सृष्टि के पूर्वकालीन अवस्था है आत्मा की माने वो उपाधि विशिष्ट अवस्था है माया विशिष्ट अवस्था को सदैव सौम्य इधम आशित कहा किन्तु जो वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा जिस आत्मज्ञान से मुमुक्ष को मोक्ष मिलना है वह आत्मा सत्शब्द का भी वाच्य नहीं होता सदअसत विलक्षणम सद भी विलक्षण है और असत से भी विलक्षण है दोनों से विलक्षण है गीता के त्रयोदश अध्याय में ज्ञान के साधन बहुत कुछ बताया उसके बाद ज्ञेय का चर्चा विषय क्या है आत्मा उसकी अब मैं ज्ञेय को बताता हूँ तुम तो सुनो गेयम यवक्ष्यामी प्रवक्षामि यज्ञात्वा स्मृत मैं तुम्हें गेय पदार्थ को बतलाता हूँ जिसको जान करके साधक अमरत्व तो भाव को प्राप्त होता है प्रतिज्ञा की हाँ बताओ तो क्या है वो अनादि मत परम ब्रह्मा न सतना सदुच्यते आगे उत्तर दिया गेह पदार्थ यह है वेदांत का गेह जो होगा यह होता अनादि मत परम ब्रह्मा माने वो जो अनादि वाला ब्रह्मा है वो तो पर न सत न असत इति्य उसको सत सब शब्द से भी नहीं कहा जाता असत शब्द से भी नहीं कहा जाता तो है असद असद ऐसा वो दोनों से विलक्षण है वो दोनों में नहीं आता है वही सोपाधिक अवस्था में आ आकर सर्वतः प्राणिपादम तत् सर्वतो शिशिर मुखम उसको कहा है उपाधि विशिष्ट अवस्था में वही सब कुछ हुआ है सविशेष वही है और वेदांत प्रतिपाद्य जब होता है तो वहां सबका निषेध करके होता है वहां सत शब्द असत शब्द का लक वाक्य नहीं बनेगा ये कहा ब्रांति कल्पित जगत कलाश्रयम भ्रांति के द्वारा माना अज्ञान के द्वारा जो कल्पित जगत है इस जगत रूपी कला का जो आश्रय अधिष्ठान है वो ब्रह्म स्वाश्रय में वो कहा आश्रित है स्वयं में आश्रित अन्य में आश्रित नहीं है सदा सदा जसदिलक्षण निष्कलम उसका विशेषण वो अवयव रहित है टुकड़ा टुकड़ा उसका नहीं मिलेगा आपका स्वरूप ऐसा है ब्रह्म ऐसा है कि जो जिसका टुकड़ा बना है वो ब्रह्म नहीं होता ये शरीर है ना टुकड़ा टुकड़ा जोड़ करके शरीर बना हुआ है हड्डी के टुकड़ा जोड़ा पैर हाथ हड्डी के टुकड़े सारा जोड़ा हुआ है ऐसे निष्कलम कला रहित अवय रहित है आत्मतत्व जहां अवयव दिखाई देता है वो आत्मा नहीं है ये सिद्ध होता है निरुपमान निरूपमानम ऋद्धिमत जिसके ऐश्वर्य ऋद्धि मान ऐश्वर्य होता है ऐश्वर्य तो वाला है जिसकी ऐश्वर्य के उपमा दी जा नहीं सकती है हाँ किसके समान होगा आत्मा अमुक के समान ऐसा ऐश्वर्य नहीं निरूपमान रिद्धिमद कहा जिस रिद्धि के उपमा नहीं दी जा सकती है उसके समान धनी ऐसा नहीं होता जिसमें उपमान नहीं दी जब जाती ऐसे ऐश्वर्य वाला आत्मा है माना ऐसा ऐश्वर्य है जगत की सृष्टि स्थिति लय सब इसी में होना जितनी बड़ी शक्ति है उसमें क्या उपमा देंगे उसके लिए उसके समान कुछ नहीं मिलेगा निरुपमान रिद्धिमद रिद्धिमद माना ऐश्वर्यशाली जिस ऐश्वर्य की कोई उपमान ही है इतना बड़ा ऐश्वर्य आपके पास है बहुत बड़ा ऐश्वर्यशाली है ये आत्मा ऐसा है ब्रह्मा ऐसा जो ब्रह्मा है तत्व मसी वही ब्रह्म तुम हो ये शरीर आदि तुम नहीं हो भाव या आत्मनि इसी को भावना अपने आप में करो आत्मनि मन मनसी मन में ये भाव करो कब तक ये मैं शरीर हूँ पुरुष हूँ स्त्री हूँ बालक हूँ ये भावना को छोड़ दो ऐसा कहा आगे जन्म वृद्धि पक्षया परिण्यपक्षनाशन विहनम विश्वृष्टि ृष्ट्यनघात कारण ब्रह्म तत्वी भावयात्म जन्म वृद्धि परिणतपक्षनाशन विहीनमये घात कारणम ब्रह्म तत्वसी भाव यात्मी जो षाव विकार ये जो प्रकृति के कार्य जो होते हैं इसमें छह भाव विकार होता है कोई भी पदार्थ पहले जायते ऐसा शब्द का प्रयोग होता पैदा होता है जैसे शरीर पैदा होता है ऐसा शब्द होता था जायते उसके बाद अस्ति क्रिया लग जाती है, है बोलने लगे पैदा होता है तो हय कहने लग जाते हैं घट बनने के पहले घटो अस्ति नहीं बोलते हैं घटो अस्ति कब बोलेंगे घट बनने के बाद दूसरी क्रिया ये शरीर में एक क्रिया पहली क्रिया हुई जन्म क्रिया पैदा हुआ पहला क्रिया इसकी यह है विक्रिया एक विकृत हो गया जन्म हो गया उसके बाद लोग कहने लग गए है कहने लगे अस्थि जब पैदा ही नहीं हुआ तब तक तो हाय शब्द नहीं प्रयोग होता था पैदा हो गया तो है अमुक हाय ऐसा बोलने लग गए दूसरी क्रिया इसमें लगी जायते अस्ति। तीसरी क्रिया होती बर्धते कोई भी पदार्थ पैदा होता है ना कुछ काल के लिए बढ़ता है वो वृद्धि होती है उसमें क्या कहा है बर वृद्धि क्रिया ये शरीर में छह क्रिया है पहले जायते क्रिया पैदा होना उसके बाद में अस्ति मानी हाय करके लोग बोलते हैं पैदा होने के बाद ये पैदा नहीं हुआ तब तक ये शरीर को लेकर हाय नहीं बोलते थे जब ये पैदा हुआ तब हाये बोलने लगे अस्थि क्रिया लगी उसके बाद बढ़ने लगा बीस तीस पच्चीस साल तक बढ़ा बर्दते कोई खान पान जैसा था बढ़ता रहा उसके बाद विपरी न कुछ विपरीत होने लग गया तीस बत्तीस साल के बाद कुछ विपरीत होने लग गया पहले के आकार से दूसरे आकार होने लग गया बिगड़ने के लिए तैयारी हो गई वहां से बढ़ रहा था वहां से बिगड़ने के लिए तैयारी प्रकृति का आप इसको रोक नहीं सकते कोई किसी का भी शरीर को रोक नहीं पाएंगे प्रकृति अपने ढंग से चलाएगी जब जायते हो गया है तो अस्थि आना ही आना है अस्थि आएगा तो बढ़ते आने ही आना बढ़ेगा ही बढ़ेगा चाहे खान पान मिले न मिले जिस स्थिति में वो बढ़ेगा वो प्रकृति का अध्ययन है कोई भी पदार्थ और जो बढ़ेगा तो एक स्थिति में जाने के बाद में विपरीत होने लग जाता है चाहे पेड़ पौधे चाहे शरीर आदि हो शरी वैसे। पेड़ भी बढ़ता ही नहीं रहता है एक सीमा तक तो बढ़ता है दो चार साल दस साल तक उसके बाद में वैसे फिर बढ़ेगा नहीं वो यह नहीं कि आसमान तक पहुंच जाए पेड़ ऐसा नहीं होता बढ़ने की एक सीमा होती है वहीं तक बढ़ेगा वो कोई विपदार्थ ऐसा है उसके बाद विपरीत विपरीत होने लगता है विपरीत होने लग गया जैसा काले काले केस लेकर के हम आए थे पैदा होते समय में काले केस थे अब सफेद केस में चले गए विपरीत हो गया जब आए थे हम काले केस लेके आए थे यहां अब सफेद केस हो, हो गया किसने हमने तो नहीं किया कई लोग खिजाब लगाते हैं अमुख करते हैं फिर वो काला होता नहीं पहले कुछ भी नहीं लगाते तब भी वो काला ही रहता था अब चाहे कुछ भी कई प्रकार के आजकल तेल बनाए हैं केस काला करने के लिए तेल कुछ नहीं हुआ होगा भी नहीं प्रकृति के साथ कौन को तो वाले संभव नहीं है चलेगा तो विपरीत बताते विपरीत होता है प्रकृति का स्वभाव है ये जिसको टाल नहीं सकता कोई उसके बाद अपक्षीय क्षीण होने लगता है जिस खुराक से आपके शरीर की वृद्धि हो रही थी वही खुराक दे रहे हैं घर वाले वही देते हैं अथवा और ज्यादा अच्छा भी देते हैं इसको पौष्टिक आहार दो ये वृद्ध हो गया ऐसा मानते हैं किंतु वो जो खून बनाता था अब वो पानी बनाने लग गया कुछ भी करो होने वाला नहीं है कुछ भी करो अपक्षीयत इसका स्वभाव है क्षीण होने लग जाता है झुरियां पड़ने लग गई स्वभाव प्रकृति का उसके बाद बिना नष्ट होगा ये स्थिति है यही कहते हैं जन्म वृद्धि परिणति अपक्षय व्यादिनाशन विहीन मद्ययम ये जो विकार बोलते हैं पहले षडरूम की चर्चा हुई थी वो तो तरंग थे आते जाते थे ये सड़भाव विकार जन्म वृद्धि उत्पत्ति होना बढ़ना परिणति मानी परिणाम को परिणाम हो जाना और अपक्षय विनाश क्षीण हो जाना और व्याधिनाशन रोग लगता है अंतिम में हाँ हार्ट आट अटैक रोग ये भी रोग है ये हाँ टीवी रोग अमुक रोग कोई ना कोई रोग निमित्त बनता है ऐसा हो गया था जुकाम लग गया था कुछ नहीं तो नाम खांसी हो गई थी प्रकृति का है कौन रोकेगा उसको कुछ ना कुछ एक निमित्त बनना है तो व्याधि माने रोग और नाशन माने क्षीण नष्ट हो जाना अंतिम में नष्ट होना ये जो भाव विकार बोलते हैं सड़भाविकार इससे विहीनम रहितम इससे रहित है आत्मा में ये कुछ भी नहीं लगता कोई आग लगा देना यहां घास जल जाएगा मकान जल जाएगा पेट्रोल डाले कुछ भी करे आकाश नहीं जल सकता आकाश को कुछ नहीं होना कितने भी आइटम बम कुछ करो वैसे आत्मा आकाश के समान है कुछ नहीं रोग आदि के शिकार आत्मा नहीं होता ऐसा व्याधि नाश होना व्याधि और नष्ट होना इससे रहित इन बिक्रियाओं से रहित अध्ययम अध्यय है आत्मा उसके कभी विकृत नहीं है आत्मा कहते हैं क्या ईश्वरीय है उसके पास कहते हैं विश्व सृष्टि अवन घात कहते हैं विश्व की सृष्टि करना आत्मा सृष्टि करने के सामर्थ्य रखता है आत्मा से सृष्टि होती है सारे संसार की सृष्टि विश्व सृष्टि और अवन माने रक्षा अवरक्षण धातु से अवन बनाया गया स्थिति और घात का माने विनाश का कारण मान सृष्टि स्थिति लय तीनों का कारण है विश्व सृष्टि अवनाघात घात कारणम विश्व की सृष्टि संसार की सृष्टि माने उत्पत्ति और अवना माने स्थिति और घात माने विनाश प्रलय ये तीनों का कारण है आत्मा ऐसा ब्रह्म तत्वी भाव यात्रा ने अपने आप में ऐसी भावना बनाओ मैं वो ब्रह्म हूं मैं शरीरादी नहीं देह गेह नहीं हूं ऐसी भावना बनाओ यहां भी शांति मिलेगी और शरीर छूटने के बाद भी आप ब्रह्म भाव में रह जाओगे फिर जन्म जरावरण से छुटकारा पाओगे अगर मैं शरीर हूं ये भाव में रहोगे तो शांति का माहौल नहीं बन सकेगा शांति का माहौल चाहिए तो आपको यहां से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा कबीर जी ने कहा तनुरी सुखिया काहू न देखा जो देखा सो दुखिया कबीर जी कहते हैं शरीरधारी जो, जो कोई भी देखा शरीरधारी का अर्थ शरीर में तादाद वाला मे मैं एक मनुष्य हूं पुरुष हूं स्त्री हूं भाव जब तक है वो शरीर तो धारी है तोनुरी तोनु मैंने शरीर धारी सुखी आ काू न देखा कोई भी सुखी नहीं देखा मैंने जो देखा सो दुखी आ, जो भी देखा दुखी देखा क्यों वो निमित्त अलग अलग होंगे मैं जिस कारण से मैं दुखी हूंगा वही कारण आपके लिए नहीं होगा निमित्त अलग होगा मेरे दुख के कारण कुछ और था आपके दुख के कारण कुछ और मांग अलग अलग है मांग की पूर्ति नहीं होती है दुख होता है अलग अलग है निमित्ता अनेक है किंतु दुख सबको है ना जाने किसको कौन सा निमित्त से दुख है अलग बात है दुखी सब है सारे दुखी हैं कोई सुखी नहीं होगा विचार करके देखा कबीर जी ने कहा तो कहते हैं इससे अगर ये दुख से आप ऊपर उठना चाहते हैं तो अपने आप में स्थिति बनानी होगी शरीर से ऊपर उठना होगा ये तो आगे अस्वेदमन पास्लक्षण विस्तरंग जलराशि निश्चल ूर्तिमी भाव अस्तमन पास्तक्षण विस्तरंग जलराशि निश्चल अस्त आत्मा में पहुंचने के बाद कोई भेद नहीं होता कि हिंदू है मुस्लिम है अथवा पुरुष है स्त्री है बालक है जवान है ऐसा जो भेद हम मानते हैं ना ये भेद शरीर के डायरे में जब हम उतरते हैं माने शरीर में हम जब चिपट जाते हैं शरीर से अलग अपने को नहीं कर पाते हैं उस काल में एक भेद व्यवहार होता है ये अलग है ये अलग है ये अलग, अलग अस्त भेदों कहते हैं वो आत्मा ऐसा है कोई भेद नहीं है जहां भेद अस्त हो गया भेद समाप्त होता है जब सुसुप्ती अवस्था में आपने अज्ञान विशिष्टता है फिर भी वहां कोई भेद नहीं पाया जाता क्यों शरीर नहीं है भेदक पदार्थ नहीं वहां वहां कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं कर सकता सुसूपि बालक जवान का भेद नहीं कर सकता हिंदू मुस्लिम का भेद नहीं कर सकता भेद कहा है जब जागृत में है सु में है जहां शरीर खड़ा है वहां भेद खड़ा हो गया अस्त भेदम कहा भेद से था था। वेद से रहित आत्मा वेद रहता कोई भेद नहीं आत्मा माने आकाश पहले से मौजूद होता है जितने भी आप घर मकान कमंडलू आदि जो जो बनाएंगे वो अलग अलग भेद प्रतीत होता है वो उपाधि के कारण जब उपाधि नाश करते हैं तो फिर वहां कोई भेद दिखता नहीं आत्म है आत्मा वैसा है अस्त भेद भेद सारा समाप्त है कोई भेद नहीं आत्मा आत्मा में बड़े छोटा भाव नहीं है ब्राह्मण्व तो भी नहीं है शुद्रत्व तो भी नहीं है कोई भाव नहीं सारे शारीरिक धर्म है इसके धर्म को हम अपने में आरोप करते हैं तो हम दुखी होते वेदम अनपास्त लक्षण कहते हैं कोई लक्षण नहीं उसका सारे लक्षणों से रहित है यानी कोई काला होता है कोई बोरा होता है कोई लंबा होता है पहचान होता है अरे लक्षण वह है एक ऊंचा हो गया वही लक्षण है उसका एक नीचा है वही लक्षण है उसका छोटे आदमी बड़े आदमी बोलते हैं मोटा आदमी को बुलाओ उसका लक्षण है मोटापना किंतु अनपास्त लक्षणम कहते हैं सारे के सारे लक्षण जिसमें नहीं ऐसा आत्मा है निस्तरंग जलराश निश्चलम कहते किसके समान कोई एक उपमा दो आत्मा का आत्मा की एक उपमा दो सादृश्य बताओ किसके समान माने आत्मा को कहते हैं तरंग रहित जो जल का राशि है ढेर है समुद्र है तरंग न हो पानी पानी हो निश्चल अवस्था में हो उसी प्रकार जैसे वो निश्चल होता है तरंग रहित अवस्था में जल के राशि निश्चल होता है जैसे बाल्टी आदि में पानी रखते हैं ना तो निश्चल अवस्था में पाया जाता तो निस्तरंग जल राशि निश्चल का ये इवा लगा करके अनुध करना तरंग रहित जल के राशि के समान है आत्मा शांत है कैसा है शांत है वहां अशांति नहीं है अशांति तो तब आती है मन के डायरे में आ जाते हैं तब वहां अशांति शुरू हो जाती आपने आपने है अपने आप में जब होते हैं अशांति का माहौल ही शांति है वहां कहा देखा तो दृष्टांत सुसुक्ति है समाधि अवस्था सुसूक्ति अवस्था में देखा वो शांत होता है वहां कोई विक्षेप नहीं होगा विक्षेप तो जब हम नीचे उतर जाते हैं बुद्धि में कभी कभी बुद्धि में हम रहते हैं कभी मन भी में रहते हैं कभी इंद्रियों में रहते हैं कभी शरीर में रहते हैं कभी बाहर भी होते हैं तब हम अशांत हो जाते हैं ऐसा आत्मतत्व है कहा नित्य मुक्तम उसको मुक्ति की कोई जरूरत नहीं वो तो नित्य मुक्त है सदैव मुक्त है वो तत्व अविभक्त मूर्ति यद कहा विभक्त ने अलग अलग विभाग नहीं है जिसका विभाग रहित ऐसा मूर्ति है वो आत्म तत्व ऐसा है ब्रह्म ऐसा है तुम भी वैसी भावना करो कहते हैं ब्रह्म तत्व ऐसी आत्मनी माने मनसी अपने मन में वो भावना अपनाओ तो। मैं सचिदान आत्मा हूं नहीं न देह ना हम दे ऐसी भाव लो न शरीर नहीं मेरा शरीर नहीं ऐसा भाव ऐसा भावना बनाओ तो आपको शांति के माहौल मिलेगा ये कहा एक सदने का कारणम कारणांतर कारणांतर स्वयं एकमेव मेक सदेक तो शिदावयात्मी एकम एव सद अनेक कारण कहते हैं एकम शब्द विपरा बहुधा बदंती ऐसा आता है वेद में वो तो ब्रह्मा में सद सद एक, एक ही होता है सृष्टि के पूर्व में सदैव सौम्य जमुग्रे आसित सत शब्द का प्रयोग प्रथमा के एक वचन एक ही होता है एकम एव एक होता हुआ ही हाँ, सत एक ही होता हुआ वो अनेक कारण अनेक का कारण बनता है अनेक कारण एक व्यक्ति अनेक का कारण होता है जैसे रसी है ना रसी खाली सर्प का ही कारण नहीं, और भी कौर के भी कारण बन जाती है रसी बताओ आपको जो कल्पना करने वाला व्यक्ति अपने अपने ढंग से कल्पना करता है ये एक ही काल में एक ही रसी में लड़ाई हो जाती है एक के दृष्टि में बन गया वो सर्प सर्प कहने लगा दूसरे की दृष्टि बोल रही नहीं नहीं वो तो जल की धारा है वह पानी बह रहा है लगी पानी का लगी एक की दृष्टि ऐसी हो जाती है वहां कल्पना इसकी भी उसकी भी है वो जल के धारा है ना सर हुआ है वो रसी और एक बोलता है नहीं नहीं वहां पर दरार पड़ गया भूचित्र हो गया दरार हो गया तो हमको ऐसा लग रहा है ऐसा बोलता है रसी को दरार समझता है एक व्यक्ति भूमि फट गई ऐसा समझता है और चौथा समझता है वो नए नए वो तो माला है माला पड़ी है माला पहन फूल की माला सादरी है माला पड़ी है बोलता है पांचवा कहता है नहीं। वो लाठी है लाठी की उसकी शक्ल एक ही है रसी की लाठी तो भिन्न भिन्न कल्पना हो गई एक ही व्यक्ति में तो आपस में लड़ाई होती है यह झूठ बोलता है सर्प सर्प जिसकी बुद्धि सर्प बोल रही है वो कहेगा बाकी से चारों झूठ बोल रहे हैं और जो जलधारा समझ रहा है जो वो सर्प वाले को भी झूठा समझता है मैं सच समझता हूं ये जलधारा ही है सर्प नहीं है आखिर में सारे के सारे झूठे होते हैं एक दूसरे का आरोप करता है तो झूठ बोल रहा है मैं जो बोल रहा हूँ सत्य है झगड़ा भी चलेगा वहां किंतु बाद में जब तर्च लगा करके देखते हैं तो पांचों फेल हो जाते हैं ऐसी स्थिति है एकम ए असत अनेक कारण जैसे रशी एक होती हुई अनेक का कारण बन जाती है अनेक कल्पना होती है उसमें उसी प्रकार ये भी अनेक संसार के पदार्थों का कारण बन जाता है कोई परमात्मा है कोई किस रूप में देख रहा है कोई किस रूप में देख रहा है कोई किस रूप में देख रहा है ऐसा कारणांतर निराश कारण कहते हैं अन्य कोई कारण हो उसका हाँ। जैसे एक का कारण हो उसका कारण हो उसके कारण हो जब ढूंढते ढूंढते जाएंगे जो तो अंतिम जो कारण होगा उसका कारण क्या होगा कहते हैं उसका कोई कारण नहीं कारणांतर निराश कारण माने जगत का कारण ब्रह्म होता है तो ब्रह्म का कारण क्या है ऐसा मानेंगे तो अन्य कारण वहां से नहीं अन्य कारणों का निराश का, है, का है. कारण है खंडन का कारण है कार्य कारण विलक्षणम स्वयं कार्य कहते हैं शरीर को कारण कहते इंद्रिय कार्य माने जगत कारण मने अज्ञान ये दोनों से विलक्षण है न वो कारण अज्ञान रूप है न जगत रूप है दोनों से अतिरिक्त है कार्य कारण विलक्षणम स्वयं कार्य जगत कारण अज्ञान दोनों से विलक्षण है कारण रूप भी नहीं है कार्य रूप भी नहीं यद्यपि जगत का कारण ब्रह्म अभी अभी कहा था किंतु कारण माने होता है सबल ब्रह्म जब होता है माया विशिष्ट ब्रह्म जगत का कारण होता है यहाँ जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो वो ब्रह्म से भी अतिरिक्त है वो तो उपाधि विशिष्ट है वो उससे भी अतिरिक्त शुद्ध है, है। कार्य कारण विलक्षणम स्वयं ऐसा स्वयं तत्व तुम वही हो ब्रह्म तत्वी भाव वही ब्रह्म तुम हो तुम ऐसे अपने भाव में जाओ अपने ये भावना बनाओ ये भावना बढ़ाओ बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते तुम्हारा कल्याण हो जाएगा ये कहना है समय हो गया है यह रक्तान कर ओम रो रम रह